अपवाद है देखो अपवाद नाम विवर्त से सर्प से रजुमात्र सर्प है रजू का विवर्त क्योंकि सर्प तत्व तो रजु तत्व तो तो सर्प नहीं होती अतत्व तो अन्य था प्रथा रजू सर्प रू से दिखते तत्व तो अन्यथा नहीं होती अतत्वत तो अन्य प्रकार सर्प रू से दिखते रजू जो रज्जु का विवर्त सर्प हुआ वो सर्प वस्तु तो रज्जु तो मात्र है सर्प वास्तव नहीं जो विवर्त है अतात्विक दिखता है अध्यस्त है अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है रज्जु नहीं रहे तो सर्प दिखेगा रज्जू में जो कल्पित तो सर्प रजू जब तक है रजू को के हटा दिया तो सर्प नहीं दिखेगा अधिष्ठान से अत्यता नहीं उनसे सर्प रजुमात्र है जैसे सर्प रजुमात्र ही हुआ इसी प्रकार आत्म का विवर्त है प्रपंच जगत ने का ने का ने का वस्तु विवर्तस्य से अवस्तु न वस्तु का विवर्त हो गया अवस्तु सारा ब्रह्मांड है वस्तु ये सत्य अज्ञान मनंत ब्रह्म ब्रह्म का विवर्त है अवस्तु सारा प्रपंच अज्ञान आधे है प्रपंच से अवस्तु कौन अज्ञान से लेकर सारा प्रपंच लेना अज्ञान भी अज्ञान का कार्य सब कुछ वस्तु मात्र अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है यही अपवाद है नेह नाना किंचन श्रुति है यह ब्राह्मण नाना नहीं है सबका निषेध हो जाएगा नेत ने इतना इतना कह करके सबका निषेध हो जाएगा सबका निषेधव से अधिष्ठा नहीं रहेगा वही अपवाद है पहले सृष्टि कह करके सारा ब्रह्म से कार्य जगत प्रपंच बनाया और बाद में कहेंगे ये सब कुछ ब्रह्म से अतिष्ठा नहीं सर्वम खाले ब्रह्म से भी कुछ भी नहीं ये नह किंचन वासुदेव सर्वम तो सबका निषेध हो जाएगा नीति नीति कह करके तो सब निषेधवं तो से जितने अवस्तु है अज्ञान आदि सारा प्रपंच अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान मात्र ही है अधिष्ठान से अध्यस्थ की सत्ता नहीं होती जैसे रब्जु से अलग स्तर पर नहीं कल्पित स्तर पर रब्जू से भिन्न है ही नहीं ठीक है सारा प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है नहीं ब्रह्म मात्र है मात ये हो गया अपवादे तथा एतद् तथा इसी प्रकार यहाँ बताएंगे ये भोगायतन कौन शरीर है चतुर्वी सकल स्थूल शरीर जातु भोगायतन सर होता है तर्क संग्रहते चतुर्विद सकल स्थूल सर्जात चार जरायु स्थूल सरज रायज जितने स्थूल सरजात वर्ग भोग्य रूप अन्न पाना कम ये सर्ज वर्ग हो और भोग्य अन्नपान आदि जितने खाद्य पदार्थ रूप आदि है एसद आयत में भूत अयन आश्रय ब्रह्मा भू रादि चतुर्दश भुवना भूरादि चौदह भुवन ऊपर साथ नीचे सात साथ मिलकर चौदह एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम ये सब का आश्रय है ब्रह्मांडम ये सारा ब्रह्मांड हो गया ब्रह्मांडम चर्व ये सब कुछ अध्यस्त है एतेसाम कारण रूपम ये सब पंचीकृत ब्रह्मांड बताया उनका कारण है पंचीकृत भूत मात्र भूत का कार्य है भौतिक पदार्थ जितने भौतिक पदार्थ ये हो गया पंचीकृत भूत ही हुआ पंचीकृत भूत का कार्य जितने है स्थल शरीर भूरभूवादी लोक अन्नपानादि भोजन आदि ब्रह्मांड जो स्थल प्रपंच भूतों का कार्य भौतिक है भौतिक जितने है भूत से अलग है मृत्यु से बना गया जितने घट शराब आदि मात्र है मृत्यु से भिन्न नहीं है पांच भूत से बना गया स्थल प्रपंच पांच भूत मात्र ही है पांच भूत से अतिरिक्त तो नहीं है सारा भौतिक पदार्थ पांच भूत मात्र ही हुआ भवति पंची भूतमात्र पंचीकृतभूत जितने शब्द विशेष पंचीकृत भूत और जो विषय है पंचिकतानी भूतानी शब्दादी पंचीकृता भूता पंचीकूते सूक्ष्मशर जातक्ष्मेत कारण पंचीकृत भूतमती पंचीकृतभूत भी अपीकृत तो भूत मात्र होगा अपर पंचीकृत भूत किससे बनेंगे अपूत से पंचिकृत भूत शब्दादी विषय सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भी अपीकृत तो भूत का कार्य ज्ञान अपूत के सात्विक बनते है कर्मेन्द्रिय अपीकृत भूत के पृथक पृथक राजस्व से बनते हैं अंत कर्ण मिले हुए सात्विक प्राण समस्ती राजस्व अंश से तो सूक्ष्म जितने आगे मानव बुद्धि चेतन कार्य सब कुछ हो गए ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र प्राण सूक्ष्म अपंचीकृत भूत का कार्य जितने पंचीकृत भूत विषय अपृत भूत का कार्य सूक्ष्म ये सब उनका कारण रूप है सब का कारण अपंचीकृत भूत ए कारण रूप अपृत भूत मात्र बहुत कारण मात्र कार्य कारण से अकृता नहीं है पंच से पट बनता है संतु से भिन्न है पट संतु को अलग करें तो पट नहीं रहेगा से भिन्न घट बनता है मृत से भिन्न नहीं है अपंकृत तो भूत हो गया कारण उसका कार्य हो गया पंचीकृत तो भूत भी अपचीकृत तो भूत का कार्य सूक्ष्म और विषय जितने हैं जितने सब सारा ब्रह्मांड समी सूक्ष्म हिरनगर वादी सब अपंचीकृत तो हिरनगर तो वादी के शरीर सब अपंचीकृत भूत का कार्य सब कुछ अपंचीकृत भूत अपंचीकृत भूत होने के बाद अपीकृत भूत भी अपने कारण सत्रित नहीं सत्वादि गुण सहित अपंचीकृत भूत सत्व तीन गुण अपीकृत उत, उत्पत्ति क्रमेण उत्पत्ति की क्रम से आकाश से वायु वायु से अग्नि तेज तेज से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी कार्य अपने कारण जल से अलग नहीं है ज्वल कार्य अपने कारण तेज से अलग नहीं तेज कार्य अपने कारण वायु से अलग नहीं वायु ही कार्य अपने कारण आकाश से पृथक नहीं आकाश कार्य अपने कारण अज्ञान उपोच चैतन्य से अलग नहीं अज्ञान उपोहित चैतन्य भी अधिष्ठान चैतन्य से अलग नहीं ऐसे करके सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है कारण ये कार्य कारण भाव इसलिए दिखाया कार्य कारण में ही है कार्य कारण से नहीं है घटा घटाधिकार्य मृत्यु में आश्रित है और उससे मृत्यु में घटा घटाधिकार्य का निषेध हो गया मृत्यु से अतिरिक्त नहीं है तो कार्य मिथ्या हो जाएगा सारा ब्रह्मांड ब्रह्म से आकर्षाधिक्रम से उत्पन्न हुआ फिर क्रम से सब का अपने कारण से कार्य अलग नहीं है वो कारण से अलग नहीं करते करते मूल कारण से अतिरिक्त कुछ नहीं है सब कुछ मूल कारण से अतिरिक्त नहीं और मूल कारण अज्ञान चैतन्य वह भी अधिष्ठान ब्रह्म से अलग नहीं है ऐसे करके अंत में सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है बाकी जो दिखते हैं जैसे मिथ्या से घट दिखता है विकार नाम धेय वाचाराणी का आलम्बन मात्र है कार्य है मृत्यु का सत्यम कारण ही सत्य है कार्य मिथ्या है नाम रूपो कल्पित है वस्तु तो कारण ही सत्य है ऐसे क्रम से करके अंत में मूल कारण अज्ञान उपहित वह अभी अधिष्ठान सत्यता नहीं अवस्थ सारा ब्रह्मांड हो गया और ज्ञान से लेकर सब कुछ और सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है यह अपवाद है तत अप्रतिक्रमण उप्प, तत्न भूत अज्ञान उपहित चैतन्य मत होगा और अज्ञानोपहित चैतन्य भी ईश्वरादीक आधारभूत अनुपत चैतन्य रूप तूर्य ब्रह्म ईश्वर हीरानगर अब विश्व तेज शताज्ञ जो कुछ है सब कुछ के आधार है कारण है ईश्वर चैतन्य इस अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर सर्वज्ञ सर्व सर्वज्ञ सर्वशक्त्यमान ईश्वर चैतन्य है वो भी अज्ञान रूपित है और कारण भी अज्ञान उपहित है शुद्ध चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है सब आधार होते है अनुपहित चैतन्य उपाधि रहते शुद्ध चैतन्य है सूर्य उसको कहते है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अलग है जागर सपन सूती तीन शिन्न है चतुर्थ है तूर्य हो गया चतुर्थ सब, तूर्य शब्द का अर्थ ही चतुर चतुरश्चयता आद्यक्षर लोपस् रघुकम देवी के चतुर शब्द से छत्य होता है यत् प्रत्यय होता है चतुरश्चय आद्यक्षर आद्य च का लोक हो जाएगा छ प्रत्यय करेंगे छ को यह हो जाएगा चतुर् तुर रहेगा यूर ये, ये बनता है, और यत् प्रत्यय होगा तो हो, तुरय तूरीय तुर्य दो शब् बनता है इसी भारतीय से चतुरशयताध्यक्षरलोप क्षेत्र और इसी भारतीय से बनता है तूर्य का चतुर्थय चतुर्थ भी बनता है तूरीय बनता है तूर्य भी बनता है ये ब्रह्म ये हो गया अपवाद शुद्ध ब्रह्म से अतिथ कुछ भी नहीं है आभ्याम अभ्यारोप तत्व पदार्थ शोधनम तो सिद्धम होती इस अध्याय पपवाद प्रक्रिया के दोनों के द्वारा पथ और तम पद का अर्थ का शोधन होता है तत्व से आदि महावाक्य मोक्ष का साधन है ब्रह्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म होगा प्रमाण से ज्ञान है प्रमाण प्रमाण होता है तत्व से आदि वाक्य महावाक्य वेदांत वाक्य ही तत्व वाक्य प्रमाण ही प्रमाण है एक होता है प्रमाण एक अतत्व आवेदक प्रमाण तत्व आवेदक प्रमाण होता है तत्व मस्यादि वाक्य अप्रत्यक्ष आदि प्रमाण तत्व आवेदक नहीं और व्यावहारिक प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो तो प्रमाण है वो व्यावहारिक प्रमाण है तत्व को बताने वाले नहीं तत्व आवेदक प्रमाण तो महावाक्य तत्व मस्या आदि और तत्वमस्यादि वाक्य प्रमाण से ही ज्ञान होगा वाक्य से ज्ञान होने के लिए अंतकरण शुद्धि चाहिए श्रवण मन चाहिए यह आवश्यक है किन्तु ज्ञान होगा प्रमाण से और प्रमाण से ज्ञान होने के उसके पहले साधारण चतुष्टय विवेक वैराग सब होने पर ही होता है ज्ञान तो इतने वाक्य तो इतने तुम ब्रह्म हो तत्त ब्रह्म त्व असी तुम, तुम हो इतने तुम असी किन्तु पद का अर्थ जानना पड़ेगा त्वम कहते ही देह विशिष्ट को मान करके अहम ऐसे मानो होता अहम चार बा का मत से लेकर जितने आया इस थ को लेकर अहम बुद्धि होती है शब्द श्रवण क्या वेदांत श्रवण क्या समझ लिया तो भी अहम कहते समझदार उधर नहीं दिवाली की तरफ वहां नहीं कुछ अहम कह कर नहीं होता है इधर अहम तो इसमें अहमबुद्धि होती है ये समझने पर भी उसको बार बार विचार करके वस्तु होता तम पद का अलक्ष अर्थ को समझ करके उसमें बुद्धि होनी चाहिए बाकी अर्थ है चीजावासूल सदस्य शिक्षण सदस्य मिला करके अहम अहम कहते तो सूक्ष्म दोनों पद के अर्थ का शोधन शोधन क्या है जो विरोधवंश मिथ्यांश से उसको छोड़कर के शुद्ध अंश को लेना है तत् के साथ तुम का एकत्व तो कहा गया तत्व है सामान्यतः तो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम तो ही जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान साहंकार है तो जो परमात्मा सारे ब्रह्मांड बनाने वाला है और जीव है स्वयं कुछ भी नहीं जानता है अपने शरीर में क्या है पेट में कुछ खराब है तो नहीं जानता है और परमात्मा है सर्वज्ञ और दोनों कैसे को हो गई इसके पास कोई शक्त नहीं भूकलग्र भूकलगे जाना पड़ेगा पानी के पीना पड़ता है सुख दुख और कितने दुख है अल्प अल्प शक्तिमान है वो परमात्मा के साथ एकत्र कैसे होगा वाक्य से तुम ब्रह्म हो वो एकत्र कैसे होगा तो उसमें फिर ये विरोध दिखने के कारण उसमें फिर करनी पड़ेगी ये करके शुद्ध वंश को पड़ेगा शुद्ध अंश ग्रहण करने पर ही एकत्र होगा जब तक तुम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं हो तब तो तक तो महम ब्रह्मास्म वाक्यर्थ बोध नहीं होता है लक्ष्यार्थ निश्चय करना पड़ेगा ये लक्ष्यार्थ को निश्चय करना वाच्यार्थ को त्याग करना ये होता है पदार्थ का, का शोधना पदार्थ का शोधन शुद्ध करना शोधन करता बा, को त्याग करके मिथ्यांश को छोड़ करके लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य को लेना ये शोधना तो ये शोधन कैसे होगा अध्यारोपवादाभ्यान ये अध्यारोपवाद के द्वारा ही सत्व पदार्थशोधनमें सिद्धमे एक, एक दो पद के अर्थशोधन भी होता है कै स्रोता बताते अव्यय निदर्शन के लिए अज्ञा समिदुपहित सर्वज्ञाद विशिष्ट चैतन्युपहितिडवध एक नवभासमन तत्पद वाच्यर्थ होती तत्पद का वाच्यर्थ कहते है। देखो पहले अज्ञान आदि समि अज्ञान आदि समि अज्ञान समी हो गया अज्ञान अज्ञान का कार्य समी हो गया एतद उपहित चैतन्य अज्ञान उपहित चैतन्य अज्ञान उपहित चैतन्य कौन है सर्वज्ञ आदि विशिष्टम चैतन्य सर्वज्ञादि चैतन्य हो गया अज्ञानोपहित अज्ञान आदि समि अज्ञान अज्ञान और समी सूक्षे विराट और बहरण्यपहितम सर्वज्ञता चैतन्युपहितम आगे पाठ देखो किसमेंद उपहित है तो अनुपहित करना एक तद अनुपहित एक हो गया उपाधि अज्ञान आदि दूसरा हो गया उपहित चैतन्य और एक हो गया अनुपहित चैतन्य तीनों उपाधि उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य अधिष्ठान एत त्रय तत्ता पिंडवत एकत्र तो नवभाष मानम तत्सद का वाख्या होता है तत्व तो अय पिंड अय लोहा गोलाकार पिंड है तप्त तो हो गया अत्यंत प्रज्वलित तो हो गया लाल हो गया लाल होने पर वो अग्नि और लहो दोनो अलग अलग नहीं दिखते एक ही रूप से दिखता है कोई इसको लोह कहता है कोई अग्नि कहता है तो एकत्र भान होता है जब इसी प्रकार ये अधिष्ठान चैतन्य रहा अनुपहित तो चैतन्य उपहित तो अज्ञान आदि उपहित तो चैतन्य रहा और उपाधि अज्ञान आदि समि ये सब को मिला करके तत्पद का अर्थक आ गया तत्व परमात्मा ईश्वर कहेंगे तो जगत का कारण लेना है उपाधि मायाधि चैतन्य माया उपाधि अज्ञान और अनुपचैतन अधिष्ठान चैतन्य के बना हुआ अधिष्ठान चैतन्य रहेगा सबको मिला करके ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ होगा इनमें इसमें से लक्ष्यार्थों को लेना पड़ेगा पहले कहा कैसे होगा पिंडवद एकतन तो अभाषण अय पिंड के समान एकतन भान होगा अलग अलग भान जो नहीं होता है तो तत्पद का वाच्यार्थ होता है तद तो उपाधि उपहित तो आधारभूतम उपाधि और उपहित तो। अज्ञान हो गया उपाधि समस्ती उपहित हो गया अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर और उसका आधार है अज्ञान उपाधि उपहित का आधार जो आधारभूत है वो वस्तु तो उपहित अनुपहित है अधिष्ठान ने अनुपहितम, दो हो गए आधार अधिष्ठान हो गया अनुपहित चैतन तत्पद लक्ष्यार्थ होती देखो वाच्यर्थ में आधार अनुपहित चैतन्य है और उपाधि उपहित दो भी मिल गए तीन हो और लक्ष्यार्थ में दो को छोड़ देना उपाधि उपहित दोनों को छोड़ देना आधारभूत जो शुद्ध चैतन अनुपहित चैतन्य लक्ष्यार्थ होता है तत्पथ का लक्ष्यार्थी जिस प्रकार तत्पथ का लक्ष्यार्थ हो वाक्यर्थ लक्ष्यार्थ समझना त्वम पद में अज्ञान आदि व्यस्टि समि था ईश्वर के लिए उपाधि अज्ञान आद समि यहाँ व्यष्टि एक तद अनुपहित विशिष्ट चैतन्यम व्य अज्ञान उपहित चैतन्य जो अज्ञान अज्ञात अज्ञात अहंकार विशिष्ट चैतन्य हो गया दो हो गई अज्ञान आदि व्यस्टिपाधि हो गया उपहित चैतन्य हो गया अल्प चैतन्य और एकद अनुपहित अधिष्टान चैतन्य तीनों मिलकर के त्रय तत्ता है पिंडवध एक ना एक पहले आया था एक तेनासना पहला एकत्र तेन कर दोन एक न अभाष मनन तत्पद वाच्योर्थ होती तत्पद का वाच्यर्थ होता है और लक्ष्य कौन होगा अनुपित चेतन व्य अज्ञान और उपहित चैतन दूर छोड़ देना ये तोहित आधारभूतम उपाधि हो गया अज्ञान व्यस्टि उपाधि और उपहित हो अज्ञान गया व्यस्टिपहित अज्ञान है जीव उसके आधारभूतम जो शुद्ध है अनुपहितम उपाधि है शुद्ध है प्रत्येक आनंद रूप है वो भी है जागरण स्वप्न सूची तीनों से भी है स्थल सूक्ष्म कारण से भी है तूर्यम चैतन तव पद लक्ष्यार्थ होती पद का लक्ष्यार्थ तद पद का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ कहा और त्व का भी वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ कहा अब दोनों में तवम पद का लक्ष्यार्थ को समझना पड़ेगा बार बार विचार करके उसमें अहम बुद्धि होनी चाहिए ये जिसमें पंचदश आया चैतन्यदिष्ठान लिंग देहस्थाया लिंग देहस्था तत्संग जीव उचित अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर चिदा भाषी सो मिलाकर जीव तो उसमें अधिष्ठान चैतन्य के और लिंग शरीर उसमें चिदाभास उस चिदाभाष को कहते तो हैं कहीं कहीं उपहित चैतन्य कहते हैं जो उपाधि उपाधि उपहित चैतन्य सब कुछ अध्यस्त है शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य लक्ष्यार्थ है अधिष्ठान चैतन्य है शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप है वो अज्ञान आदि उपाधि होकर के वो कार्य चिदाभास विशिष्ट हुआ उसमें सुख दुख आदि संसार होते है ये सब जितने कल्पित को छोड़कर के अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य में अहम बुद्धि करे विचार करके वो जब निश्चय हो जाए लक्ष्यार्थ में अहम बुद्धि तो तत्व तो से वाक्य से ज्ञान हो जाएगा और लक्ष्यार्थ को निश्चय के बिना अहम ब्रह्म कर्ण क्या होता है ये विशिष्ट के साथ शुद्ध ईश्वर की एकता नहीं होगी लक्ष्यार्थ में एकता है वाच्यार्थ में एकत्व नहीं है लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके कोई एकत्व चिंतन करता है और लक्ष्यार्थ का ग्रहण नहीं होता है दोनों भिन्न ही एक सर्वज्ञ तो विशिष्ट एक अल्प जन्ट तो दोनों एक कैसे एक ऐसे चिंतन करता है और अल्प सीमान परिचय में है और दोनों में एकता रखने से क्या होगा एकत्व ज्ञान नहीं हो है एकत्व ज्ञान होने के लिए ये प्रमाण वाक्य अर्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण पदक के अर्थ ज्ञान होना चाहिए अहम पद का अर्थ ब्रह्म पद का अर्थ ज्ञान हो ठीक ज्ञान तभी शब्द बोध होगा और ज्ञान होने के लिए जहा शक्ति से बोध होता है तब वहाँ शक्ति से शब्द बोध हो जाएगा एक पद का शक्य अर्थ है एक पद का पद का लक्ष्य अर्थ है तो कहते गंगायाम गोसो गोसे घो से गांव गाँव गाँव है गंगायाम गंगा गंगा के प्रवाह के अंदर नहीं है गंगा में तो में भी गंगायाम शब्द कह दिया वहाँ गंगा प्रवाह केन्द्र गांव नहीं हो सकता है तो गंगा शब्द का था गंगा तीर ऐसे समझा जाता है लोक में भी मंचाहा क्रोशंती कहते है बनाकर बना कर खेत को बचाने के लिए पशु पक्षी को हटाने के लिए शब्द करते है कथे मंच क्रोशंती मंचस्थ पुरुष को मंचा शब्द से कहते हैं समझने वाले समझ लेते व्यवहार ऐसे होता है <coughs> से शुक्र श्वेत तो तो क्वेत तो सब सफेद दौड़ रहा घोड़ा दौड़ रहे कृद दे दौड़ रहा है कहे तो कहें तो सफेद घोड़ा हार्थ करने पड़ और एक व्यक्ति छत्ता लेकर चलता है दो साथी व्यक्ति कहते देखो छतरी न छता वाले जा रहे हैं सबके क्या हाँ छता नहीं एक दो के हाथ छता है और बहुत लोग जा रहे हैं तो छता वाले जा रहे हैं तो छता वाले से एक छता वाले को होने पर भी सबको कहा जाता है ये सब लाक्षणिक प्रयोग होता है इसी प्रकार जहाँ विरोध स्फुरन होगा बातचीत अर्थ में एकत्र तो नहीं हो है तो लक्षणा करनी पड़ेगी लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा लक्ष्यार्थ लेंगे तो शब्द होगा परमाणु से ही शब्द बोध होगा वाक्यर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान पदार्थ में वाक्यार्थ में विरुद्ध हो तो लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा यही लक्ष्यार्थ लेना ही विरोध अर्थ को छुनना यह होता है शोधन तब तुम पदार्थ का शोधन करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे तो वाक्यर्थ ज्ञान होगा ये शोधन करने के लिए ये अध्यायवाद प्रक्रिया से बताया बता करके दोनों अधिष्ठान चैतन ही लक्ष्यार्थ तब कहा अधिष्ठान चैतन्य समाज जता संपन्न सुंदर चैतन्य तो प्रति का लक्ष्यार्थ है वहां तो भी सर्वज्ञ सर्वशक्ति मत आदि विशिष्ट है लक्ष्यार्थ नहीं तो वाच्यार्थ ही दोनों के वाच्यार्थ में अभेद तो कभी नहीं होगा इसको नहीं समझ कर जो चिंतन करते हैं होता है नहीं और वो चिंतन करके ईश्वर में हो करते अभिमान करते और जो लोग नहीं समझ कर वेदांति को गाली भी देते है कभी कहता ईश्वर कहतेश्वर मैं भगवान मैं भगवान हूँ कितने पापी है किन्तु वस्तुतः वेदांत में जो कहा जाता है अहम स्वयं ब्रह्म वो बाच्यार्थ जो सर्वे सर्वान में हूँ ये अर्थ है ऐसा नहीं ब्रह्म कहते ब्रह्मा का को नहीं लेते लक्ष शुद्ध चैतन्य लेते अनुपत चैतन्य अनुपहित चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य में एकत्र में कोई विरोध नहीं उपहित चैतन्य में एकत्री विरोध है इसको समझ करके विचार करने के लिए लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना पड़ेगा लक्ष्यार्थ दृढ़ होने तक ही अभ्यास करके लक्ष्यार्थ दृढ़ हो जाए तो महावाग अर्थ ज्ञान हो जाएगा पद पद के लक्ष्यार्थ शब्द तो प्रमाण से श्रुति प्रमाण से हो जाएगा तम पद का लक्ष्यार्थ को समुच करके प्रमाण से समझना फिर विचार करना बार बार विचार करते करते उसमें अभिमान होना चाहिए क्योंकि ये देहादि महम बुद्धि ही अनाधिकार से बैठी है नहीं समझने पर भी लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य को समुच करके विचार करके उसमें दृढ़ निश्चय हो तभी महावाग अर्थ ज्ञान होगा दोनों का वाक्यार्थ कहा गया इसको इसी पुस्तक में इस पंक्त हो समझ करके याद रखना वाक्यार्थ क्या है, क्या है।, तो है। क्या है तो पात कहा गया इसमें देखना जैसे वाक्यार से क्या है तुम पद का वात्यार्थ लक्ष्यार्थक तत्पद का वाक्य लक्ष्यार्थक ये दोनों का निश्चय होने पर महावाक्य से ज्ञान होगा पूर्ण पूर्णमच्य पूर्ण से